श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्वैतानंद स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य विजय के पश्चात मठ में लौट आए तथा गुरुभा की सहायता से रामकृष्ण संघ को सुप्रतिष्ठित करने के कार्य में लग गए यद्यपि स्वामी अद्वैतानंद दीर्घ काल से काशी में ही तप कर रहे थे और उस समय उस स्थान को छोड़ने का कोई विचार नहीं रखते थे तथापि स्वामी जी के सप्रेम आह्वान पर वे शीघ्र ही आलम बाज़ार मठ में आ गए स्वामी जी के प्रति उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि उनके आदेश पर उन्होंने वृद्धावस्था में भी लघु कौमदी पढ़ना आरंभ किया था बेलूर में गंगा तट पर नवीन मठ के निर्माणार्थ कुछ दिन पहले ही एक जमीन खरीदी गई थी अतः इस विचार से कि मठ निर्माण आदि कार्यों की देखरेख में सुविधा होगी अठारह सौ ईस्वी के प्रारंभ में मठ को आलम बाजार से बेलुर में स्थित नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में स्थानांतरित किया गया इसके साथ ही तपस्वी वृद्ध गोपालदा का अंतिम अक्लांत कर्म जीवन प्रारंभ हुआ इस नई जमीन में पहले नावों तथा जहाज़ों की मरम्मत हुआ करती थी इसलिए उस समय वह बहुत ही उबड़ खाबड़ थी भवन निर्माण या निवास करने के उपयुक्त नहीं थी स्वामी अद्वैतानंद का प्रथम कार्य हुआ मजदूरों की सहायता से भूमि को समतल करना साधारणतया तपस्वी साधकगण ऐसे कार्य करने में अनिच्छा व्यक्त करते हैं तथा असमर्थ भी होते हैं परंतु गोपाल दा ने इसे श्री रामकृष्ण भाव प्रचार की नींव मानते हुए तपस्या के रूप में ही स्वीकार किया इसीलिए इसमें उनका पूर्ण मनोयोग देखकर आश्चर्य नहीं होता दोपहर को मठ में आकर भोजन करने में काफ़ी समय व्यर्थ ही चला जाता है यह देखकर वे कार्यस्थल में ही भोजन मंगवा लिया करते थे इस प्रकार उनके एकनिष्ठ परिश्रम की सुदृढ़ आधारशिला पर ही रामकृष्ण संघ का प्रथम स्थायी मठ गढ़ उठा मठ के नवीन भवन का निर्माण कार्य समाप्त हो जाने पर वे वहीं निवास करने लगे उन दिनों मठ के अनेक कार्यों की देखरेख उन्हीं को करनी पड़ती थी पर उनका प्रधान कार्य क्षेत्र सब्जी का बाग था मठ बन जाने पर भी उस समय दैनंदिन आवश्यक वस्तुओं का अत्यंत अभाव था अतः खाद्य उत्पादन बहुत आवश्यक था इस प्रसंग में एक बार लाटू महाराज ने कहा था अरे बूढ़े गोपालदा, यदि नर रहते तो मठ के ब्रह्मचारियों को भात पर सब्जी तक नहीं जुड़ती सब्जी के बाग में बूढ़े गोपालदा को कितना ही परिश्रम करना पड़ा है गोपालदा की इस निष्ठा की श्री माता जी ने भी प्रशंसा की थी एक दिन गोपालदा दा माता जी के दर्शन करने कलकत्ता गए थे वहां उन्होंने वार्तालाप के प्रसंग में कहा कि उनके शरीर में वात रोग होने पर भी वे मठ की आवश्यकता को देखते हुए बाग में काफ़ी परिश्रम कर लेते हैं भिंडी बैंगन कच्चा केला आदि जो कुछ भी मठभूम में उगाना संभव है सभी लगाया है इसीलिए सब्जी प्रायः खरीदनी नहीं पड़ती बल्कि बीच बीच में थोड़ा बहुत माता जी को भी भेज दिया जाता है परंतु नवीन विचारधारा में वर्धित तथा शिक्षित नए आये ब्रह्मचारी को भी भेज दिया जाता है परंतु नवीन विचारधारा में वर्धित तथा शिक्षित नए आय ब्रह्मचारी इन सब कार्यों के महत्व या आवश्यकता को न समझकर इस विषय में प्रयास नहीं करते सब कुछ सुनकर माँ बोली हाँ बाबा तुम पुराने जमाने के आदमी हो तुम तो इन लड़कों के जैसे नहीं रह सकोगे मठ भी तो एक संसार ही है खाना पीना तो है ही तुम भला कैसे बैठे रह सकोगे इसीलिए देखभाल करते रहते हो उन दिनों मठ के दैनंदिन कार्य संचालन का उत्तरदायित्व मुख्यतः स्वामी प्रेमानंद पर था स्वामी अद्वैतानंद यथास्भव सभी कार्यों में उनकी सहायता किया करते थे तथा उनकी अनुपस्थिति में स्वयं ही ठाकुर की पूजा करते थे पूजा वे अत्यंत निष्ठा पूर्वक करते थे इस विषय में एक घटना से उनके मनोभाव बड़े सुंदर रूप से व्यक्त होते हैं एक दिन स्वामी ब्रह्मानंद एक पुजारी को सावधान करते हुए कह रहे थे ठाकुर के भोग नैवेद्य आदि खूब सावधानी से रखना सुनकर गोपाल दा ने उनका समर्थन करते हुए कहा काशीपुर में एक दिन असावधानी से ठाकुर के भोजन पर उनका दीर्घ निश्वास पड़ जाने से ठाकुर उसे ग्रहण न कर सके थे और उसे उठा ले जाने को कहा था कहना न होगा कि उस दिन से गोपालदा इस विषय विशे में विशेष सावधान हो गए थे एक औसत बंगाली की तुलना में गोपालदा की आयु उस समय काफी अधिक हो चुकी थी फिर भी श्री रामकृष्ण और उनके संघ की सेवा का बोध तब भी उनके देह को केंद्र बनाकर कर्म का अविराम प्रवाह बह रहा था यद्यपि उनकी शक्ति अपक्षीण होती जा रही थी फिर भी उसकी यथासाध्य सदुपयोग में वे कभी पीछे नहीं हटते थे इसके साथ ही उनमें उनकी स्वभाव सिद्ध सुश्रृंखला नियमबद्धता और स्वच्छता भी थी उनके प्रयास से मठ का उद्यान उन दिनों पूजा के लिए फूल तथा भोग के लिए फल एवं सब्जियों से परिपूर्ण रहता था गोसेवा भी उनका एक दूसरा कार्य क्षेत्र था जिसमें उनकी निर्दोष कुशलता व्यक्त होती थी नमागत ब्रह्मचारियों को गोपालदा के साथ ये सारे काम करने होते थे परंतु आधुनिक स्कूल कॉलेजों से निकली तथा इस प्रकार के कार्य एवं सुव्यवस्था से अनभ्यस्त नई पीढ़ी उनके साथ ताल मिलाकर नहीं चल पाती थी इसके फलस्वरूप कभी कभी गोपालदा दा हो जाते तथा उन्हें आड़े हाथों लेते परंतु एक दिन ठाकुर ने उन्हें दिखला दिया कि सर्वभूतों में वे स्वयं ही विराजमान हैं इस अनुभूति के बाद उनका यह स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया तब से वे कहा करते थे सर्व भूतों में वे ही विराजमान हैं किसकी निंदा करूं और किसकी आलोचना करूं यह ठाकुर का संसार है और ये सभी ठाकुर की ही संतान हैं इसी मनोभाव के साथ उन्होंने अपने जीवन के शेष दिन बिताए थे